रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक की सूची महत्वपूर्ण क्यों है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की शुरुआत से पहले बड़े पैमाने के सर्वेक्षण गरीब देशों में तो क्या दुनिया में कहीं भी नहीं हुए थे। भारत की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती थी, जबकि केवल एक ही गांव सड़कों से जुड़े थे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने कम खर्च में सर्वेक्षण करके परिवारों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के राष्ट्रीय आंकड़े इकट्ठा करने के प्रयास किए इनमें से से बहुत परिवार दूर दराज के इलाकों में रहते थे इसके लिए अत्यधिक तकनीकी कुशलता ऊर्जा प्रतिबद्धता और नेतृत्व के गुणों की जरूरत थी जो महानोबिस की विशेषता थी भारत ने अनेक ख्यात सांख्यिकी विदों को पैदा किया है जिनमें से अधिकांश भारतीय सांख्यकी संस्थान से जुड़े रहे हैं, और कुछ ने तो वास्तव में बुनियादी योगदान दिया है महानोबिस की यह विशिष्टता थी कि उन्होंने बहुत सी ठोस समस्याओं को उठाया और वैज्ञानिक पद्धति द्वारा गंभीरता से उनका हल खोजने का प्रयास किया महालोबिस के अनुसार सांख्यिकी का कोई उद्देश्य होना चाहिए विश्व की कई शैक्षिक संस्थाओ ने सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए महालोबिस को सम्मानित किया उन्नीस में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के संस्थापक फेलो थे और उसके अध्यक्ष भी रहे उन्हें कलकत्ता दिल्ली स्टैकहोम और सोफिया विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधियों से नवाजा भारत सरकार ने 1968 में उन्हें उन्नीस से अड़सठ किया प्रसिद्ध अमेरिकी अमरीकी सांख्यिकीविदे डेमिंग ने महालनोबिस की प्रशंसा निम्न शब्दों में की कोई भी देश चाहे वह विकसित हो कम विकसित हो या विकसित हो उसके पास खर्च बचत बीमारी में बीता समय, रोजगार, बेरोजगारी कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर इतने विस्तार पूर्वक जानकारी का खजाना नहीं है और इस सब के लिए हम भारतीय सांख्यिकी के पितामह प्रशांत चंद्र महालनोबिस को नमन करते हैं उनका देहांत उन्यासी वर्ष की उम्र में 28 जून 1972 को हुआ